श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव की वेदांत साधना श्रीमद तोतापुरी द्वारा श्री राम कृष्ण देव की समाधि भंग करने की चेष्टा तदनंतर समाधि से शिष्य को व्युथित करने के निमित्त तोतापुरी जी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगे एवं उनके हरि हुओ मंत्र की गंभीर ध्वनि से पंचवटी के जल स्थल आकाश गूंज उठे शिष्य प्रेम में मुग्ध होकर तथा निर्विकल्प भूमि में शिष्य को दृढ़ प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा से श्रीमद तोतापुरी जी वहाँ पर किस प्रकार दिन व्यतीत करने लगे थे एवं श्री रामकृष्ण देव की सहायता से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने सर्वांग संपूर्ण किया था इसका हमने अन्यत्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया है अतः अभी यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं लगातार ग्यारह महीने तक दक्षिणेश्वर में रहने के पश्चात श्रीमद तोतापुरी जी भारत के वायव्य की ओर चल दिए ठीक इस घटना के बाद ही श्री कृष्ण देव के मन में निरंतर निर्विकल्प अद्वैत भूमि में रहने के संकल्प का उदय हुआ किस तरह उन्होंने उस संकल्प को कार्य रूप में परिणित किया था जीव कोटि के अंतर्गत साधकों का तो कहना ही क्या अवतार सदृश उच्च अधिकारी वर्ग भी दीर्घकाल तक जिस घनीभूत अद्वैतावस्था में नहीं रह पाते हैं निरवच्छिन्न रूप से उस भूमि में छह महीने तक उन्होंने कैसे अवस्थान किया था तथा उस समय एक साधु पुरुष ने ताली मंदिर में उपस्थित होकर श्री राम कृष्ण देव के द्वारा आगे चलकर विशेष रूप से लोक कल्याण साधित होगा यह जानकर छ महीने तक वहाँ रहकर विभिन्न उपायों से किस तरह उनके शरीर की रक्षा की थी इसका विवरण हमने अन्यत्र दिया है अतः श्री रामकृष्ण देव की सहायता से उस समय मथुरा बाबू के जीवन में जो विशेष घटना उपस्थित हुई थी उसी का उल्लेख कर हम इस अध्याय का उपसंहार करना चाहते हैं श्री रामकृष्ण देव के भीतर नाना प्रकार की देवी शक्तियों का दर्शन पाकर पहले ही से उनके प्रति श्री मथुरा मोहन की श्रद्धा भक्ति विशेष रूप से वर्धित हुई थी उस समय की एक घटना के द्वारा उनकी वह भक्ति और भी अधिक रूप से अटल हुई तथा सदा के लिए वे श्री कृष्ण देव के शरणागत बन गए थे मथुरा मोहन जी की द्वितीय पत्नी श्रीमती दासी इस समय संग्रहणी रोग से आक्रंत हुई रोग क्रमशः इतना अधिक बढ़ गया कि कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर आदि उनके उपचार के संबंध में पहले संशयान्वित तथा बाद में हताश हो गए हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि मथुरा मोहन जी देखने में रूपवान थे किंतु गरीब घराने में उनका जन्म हुआ था उनको रूपवान देखकर ही रानी रासमणी ने सर्वप्रथम उनके साथ अपनी तीसरी पुत्री श्रीमती करुणामयी का विवाह किया था तथा उस पुत्री के देहांत हो जाने पर पुनः उन्होंने अपनी छोटी पुत्री जगदम्बा दासी को के साथ उनका विवाह कर दिया था अतः विवाह के बाद ही श्री मथुरा जी की स्थिति में परिवर्तन हुआ था और वे स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता तथा कार्यकुशलता के द्वारा क्रमशः अपने सास के प्रिय पात्र हो गए थे तदनंतर रानी रासमणी की मृत्यु के पश्चात किस तरह रानी की जमीन जायदाद आदि की देखभाल करने में उनको एकाधिपत्य प्राप्त हुआ था यह पहले ही पाठकों से कह चुके हैं दासी के कठिन रोग से मथुरा मोहन जी का न केवल प्रियतम पत्नी से ही वियोग होने जा रहा था अपितु उसके साथ ही साथ उनकी सास की संपत्ति से भी उनके पूर्वोक्त अधिकार का नष्ट हो जाना अनिवार्य था अतः उनकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के संबंध में अधिक कहना अनावश्यक है रोगी की स्थिति को देखकर, जब वैद्य डॉक्टर जवाब दे गए तब मथुरा मोहन व्याकुल होकर दक्षिणेश्वर पहुंचे तथा काली मंदिर में श्री जगन्माता को प्रणाम कर श्री रामकृष्ण देव को ढूंढने के लिए पंचवटी पहुंचे उनकी उस समय की उन्मत्त जैसी अवस्था देखकर कर श्री रामकृष्ण देव ने यत्न पूर्वक उन्हें अपने समीप बैठाया और उसका कारण पूछा तब मथुरा मोहन उनके चरणों में गिर पड़े और आंखों में आंसू भर गदगद कंठ से सारी बातें निवेदन कर अत्यंत दीनता के साथ कहने लगे मेरा जो कुछ हो है वही होने जा रहा है किंतु बाबा मुझे तुम्हारी सेवा के अधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा अब मैं तुम्हारी सेवा न कर सकूंगा। मथुरा मोहन को इस प्रकार दुखित देखकर कर श्री रामकृष्ण देव का हृदय करुणार्ध हो उठा भावाविष्ट होकर उन्होंने मथुरा मोहन से कहा घबराने की कोई बात नहीं है तुम्हारी पत्नी अवश्य स्वस्थ हो जाएगी विश्वास सम्पन्न मथुरा मोहन श्री रामकृष्ण देव को साक्षात देवता सजे समझते थे अतः उस दिन उनके अभयवाणी से जीवन प्राप्त कर वहाँ से वे चल दिए तदनंतर जान बाजार स्थित भवन में पहुँच उन्होंने देखा कि जगदम्बा दासी की कठिन स्थिति में एकाएक एक परिवर्तन हो चुका है श्री रामकृष्ण देव कहते थे उस दिन से जगदम्बा दासी का रोग धीरे धीरे घटने लगा और उसके उस रोग का भोग अपना शरीर दिखाकर इस देह पर होता रहा उसके आरोग्य होने के पश्चात छह महीने तक उधर रोग तथा विभिन्न तरह से मुझे कष्ट उठाना पड़ा था एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्रति मथुरा मोहन की अद्भुत प्रेमपूर्ण सेवा का वर्णन करते हुए हमसे उपरोक्त घटना का उल्लेख कर कहा था मथुर ने क्या वैसे ही चौदह वर्ष तक सेवा की थी माँ ने अपना शरीर दिखाकर इसके अंदर से नाना प्रकार के अद्भुत वस्तुओं का उसे दर्शन कराया था इसीलिए उसने इतनी सेवा की थी